संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व उत्तम अधम ब्राह्मणों के साथ राजा का और राज का और उपाख्यान ने पूछा पितामह कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं और कुछ अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हैं उनमें क्या अंतर है यह मुझे बताइए विष्णुजी ने कहा जो विद्वान और उत्तम लक्षणों से संपन्न है जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान माने गए हैं जो ऋग यजु और सामवेद का अध्ययन करके अपने कर्मों में लगे रहते हैं वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं जिन्होंने अपने जाती कर्मों को छोड़ दिया है तथा जो कुचित कर्मों में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं वे ब्राह्मण शुद्ध के तुल्य ही है इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े जो अग्निहोत्र नहीं करते वे भी शुद्र के ही तुल्य है इन सबसे धार्मिक राजा को कर और बेगार लेने का अधिकार है न्यायालय में अभियुक्तों को पुकारने का काम करने वाले वेतन लेकर वेद मंदिर में पूजा करने वाले ज्योतिषी गांव के पुरोहित और रास्ते का टैक्स वसूल करने वाले ये पांच प्रकार के ब्राह्मण चांडाल के समान है ऋतवित राज पुरोहित मंत्री राजदूत और राज जासूस का काम संभालने वाले ब्राह्मण छत्री के तुल्य माने गए हैं घोड़सवार हाथी सवार रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है यदि राजा के खजाने में कभी कमी हो, तो ब्राह्मणों से वह कर ले सकता है। केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा और देवताओं के समान बताए गए हैं कर नहीं लेना चाहिए राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म करते हैं उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है राजा कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण को किसी तरह क्षमा न करे बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उसे दंड देकर धर्मात्मा ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर दे वेदवेता स्नातक यदि जीविका का कोई साधन न होने के कारण चोरी करने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि उसके भरण पोषण का प्रबंध करे जीविका मिल जाने पर भी यदि वह चोरी करना न छोड़े तो उसे कुटुम्ब सहित राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए युधिष्ठ ने पूछा पितामह किन किन मनुष्यों के धन पर राजा का अधिकार होता है और राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए विष्णु जी ने कहा राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने कर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है उसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों की ओर से लापरवाही नहीं करनी चाहिए उन्हें दंड देकर राह पर लाना राजाओं का धर्म है यदि राज्य में ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजा का ही अपराध समझा जाता है। उसका पाप राजा को ही लगता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है सुनो प्राचीन काल की बात है कि कई राजवन में रहकर तप और स्वाध्याय किया करते थे एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया यह देख राजा ने उसे राक्षस से कहा मेरे राज्य में एक भी चोर दुराचारी और मदिरा पीने वाला नहीं है अग्निहोत्र और यज्ञ न करने वाला भी कोई नहीं है फिर मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? मेरे देश में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान और तपस्वी न हो मेरे राज्य के लोग पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करते व्रत धारण किए बिना कोई वेद नहीं पढ़ता ब्राह्मण लोग अध्ययन अध्यापन यजन जान और दान तथा प्रतीक ग्रह इन छह कर्मों में लगे रहकर ही जीव का चलाते हैं सभी ब्राह्मण मृदु स्वभाव सत्यवादी अपने धर्म का पालन करने वाले तथा मेरे सम्मान पात्र हैं सबको राज्य से वृत्ति मिलती है मेरे राज्य के छत्री किसी से याचना नहीं करते स्वयं दान देते हैं वे सत्यवादी और धार्मिक है वेद पढ़ते हैं पढ़ाते नहीं यज्ञ करते हैं कराते नहीं ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते मेरे यहाँ के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं वे छल कपट छोड़कर कर खेती गोरक्षा अच्छा और व्यापार से जीविका चलाते हैं प्रमाद में वक्त नहीं बिताते सदा काम में ही लगे रहते हैं उत्तम व्रतों का पालन और सत्य भाषण करते रहे करते हैं अभ्यागतों को दे खाते हैं तथा सबके हित का ध्यान रखते हैं इंद्रिय संयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते मेरे राज्य के शुद्ध भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा से जीव का चलाते हैं और किसी की निंदा नहीं करते मैं भी दिन दुखी अनाथ वृद्ध दुर्बल आतुर तथा स्त्रियों को अन्य वस्त्र देता रहता हूं अपने कुल धर्म देश धर्म तथा जाति धर्म की परंपरा का कभी लोप नहीं होने देता अपने राज्य के तपस्वियों की मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दान की है मैं देवता पितर तथा अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता विद्वानों बूढ़ों और तपस्वियों का तिरस्कार नहीं करता जब सारा देश सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी तपस्वी और सब धर्मों के ज्ञाता हैं, ये बड़े बुद्धिमान तथा सारे राज्य के स्वामी हैं मैं धन देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूं। सत्य भाषण तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता हूं। और सेवा द्वारा गुरुजनों को अनुकूल रखता हूँ मेरे राज्य में विधवा स्त्री नहीं है और अधम धुर चोर अन्यों से यज्ञ कराने वाले तथा पापपरायण ब्राह्मण का भी अभाव है इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है राक्षस ने कहा कि कहराज आप सब अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हैं इसलिए आपका भला हो अपने घर जाइए मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूं जो गौ ब्राह्मण तथा प्रजा की रक्षा करते हैं उन राजाओं को राक्षसों से भय नहीं होता भीष्मी कहते हैं राजन इसलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए सुरक्षित रहने पर वे भी राजाओं की रक्षा करते हैं ठीक ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है अतः उन्हें कर्म भ्रष्ट ब्राह्मणों पर नियंत्रण रखना चाहिए यही राजा का उन पर अनुग्रह है जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ इस प्रकार धर्मपूर्ण बर्ताव करता है वह इस लोक में सुख भोग अंत में स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख भोगता है